ब्लॉक की ब्लौक एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बटुक चतुर्वेदी की कविता घर आना बेटे गर्मी की छुट्टी लगते ही घर आना बेटे माना कष्ट गाँव में अनगिन पर आना बेटे खेड़े वाला आम लदा है खूब कैरियो से पके खजूर तोड़ने छोरे लड़े बैरियों से देख जामुने लदी पंछियों के मन डोल रहे फूले फले करोंदा मन में मिसरी घोल रहे तरबूजे की रेता में बारात सजी लगती हर बूजे संग दुबली ककड़ी बहुत भली लगती द्वारे डटा कबीर देखता है रास्ता तेरा उसकी ममता को तू सस्वर कर जाना बेटे गर्मी की छुट्टी लगते ही घर आना बेटे पता नहीं यह नदिया किसके बिना उदासी है पनघट पर खामोशी रहती अच्छी खासी है पुरखों वाला खेत आजकल बहुत अनमना है खलिहानों वाला चबूतरा अभी अध बना है पीपल लंबी चुप्पी साधी है कोयल मैना की किलकन बस आधी आधी है आंगन चौपालों में बंद हुई बोला चाली दोनों कोतू जल्दी आकर समझाना बेटे गर्मी की छुट्टी लगते ही घर आना बेटे मुंडी गैया खिरका जाते रोज तंगाती है कबरी की बचिया घंटों हर रोज रंभाती है ढूंडा बैल रात दिन बेहद गुमसुम रहता है कैरा की आँखों से हरदम पानी बहता है भूरी भैंस भरोसे की फिर पड़ा बियानी है कल्ली के मरने की बेहद करुण कहानी है नागौरी बैलों की जोड़ी असमय बुढ़ियानी कैसे खेत जुतेंगे तू ही बतलाना बेटे गर्मी की छुट्टी लगते ही घर आना बेटे भमरी काकी की आंखों में धुंद समानी है माली मामा ने बस अब चलने की ठानी है कस्तूरी जीजी को गठिया ने फिर कोठा है नब्बा नाऊ के घर को बोतल ने चाटा है ढीमर दादा की लड़की की लगुन लिखानी है पूरी धरती उनकी कौड़ी मोल पिकानी है पटवारी भैया का बेटा भाग गया घर से उसकी खोज खबर तू तो ही कुछ करवाना बेटे गर्मी की छुट्टी लगते ही घर आना बेटे तेरी दादी खुले हाथ आशीष बाँटती है दादा की आंखें लगता बस अभी डांटती है तेरे बापू की खांसी मित बढ़ती जाती है कुसुम उमर की सीढ़ी दिन दिन चढ़ती जाती है तेरा भैया नीम तले बैठा बस गाता है तेरी भौजी को अचार अब खूब सुहाता है तेरे रिश्ते वाले घर पर डेरा डाल रहे उसका भी निर्णय तू आकर कर जाना बेटे गर्मी की छुट्टी लगते ही घर आना बेटे पिंजरे का मिठू तुझको ही बार बार तेरे गौरैया तेरे फोटो के देती है फेरे इमली वाली ढीठ गिलहरी गुमसुम रहती है आंगन की तुलसी मत पूछ क्या, क्या क्या कहती है बेला और चमेली ने खिलना बिसराया है दर्द गांव में पता नहीं किसने बिखराया है सब सबकी आखे व्याकुल, व्याकुल है बस तुझे देखने, देखने को एक बार आकर सबके मन भर जाना बेटे गर्मी की छुट्टी लगते, लगते ही घर आना बेटे माना कष्ट गाँव में अनगिन पर आना बेटे गर्मी की छुट्टी लगते ही घर आना बेटे अभी आप सुन रहे थे बटुक चतुर्वेदी की कविता घर आना बेटे वाचक स्वर भारती परिमल